सती अध्याय वध ओम नमः नमः महर्षि मेधा ने कहा देवी की बात सुनकर क्रोध में भरा हुआ वहां से अशुरेंद्र के पास सप्ततीलोचन और सारा वृत्तांत सुनाया दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध की सीमा न रही उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया उसने धूम्रलोचन से कहा तो अपनी सेना सहित वहाँ जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ यदि उसका रक्षा के लिए यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो चाहे वह देवता यक्ष या गंधर्व ही क्यों ना हो उसको मार डालना महर्षि मेधा ने कहा शुम्भ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन साठ हजार राक्षसों की सेना लगाकर वहाँ पर पहुँचा और देवी को ललकारते हुए कहने लगा तू अभी शुम्भ शुंभ न के पास चल यदि तुम प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता ले चलूँगा देवी बोली असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ महर्षि मेधा ने कहा ऐसा कहने पर धुम्रलोचन उसकी ओर लपका किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उसे भस्म कर डाला यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी किंतु अंबिका ने उन पर तीखी बाणों, शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी देवी का वाहन सिंह भी असुर सेना पर टूट पड़ा उसने कई को अपने पंजों से कई को जबड़े से और कई को धरती पर पटक कर उसका पेट चीर कर रक्त पीने लगा इस तरह देवी के वाहन सिंह ने सारी सेना का नाश कर डाला शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और सेना का संहार कर दिया तो उसे बड़ा क्रोध आया क्रोध से उसके होठ फड़फड़ाने लगे उसने चंड नामक असुर को बुलाकर आज्ञा दी शुंभ ने कहा हे hey, चंड और हे hey, मुंड तुम एक बड़ी सेना लेकर जाओ और देवी को बाल पकड़कर घसीटते हुए लेकर आओ यदि उसको लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो उसका वध कर दो जब वह दुष्टा और उसका सिंह मर जाए तब भी बांध कर उसे लेकर आओ इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सामर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में छठा अध्याय पूरा हुआ